टॉक पेव पेव लागी प्यास नंबर एट दूसरा प्रश्न महानिर्वाण को उपलब्ध हो जाने के बाद भी ज्ञानी और गुरुजन समष्टि में मिलकर किस प्रकार हमारी सहायता करते हैं इसे अधिक स्पष्ट करें सहायता करते हैं ऐसा कहना ठीक नहीं सहायता होती है। करने वाला तो बचता नहीं नदी तुम्हारी प्यास बुझाती है ऐसा कहना ठीक नहीं नदी तो बहती तुम अगर पी लो जल प्यास बुझ जाती अगर नदी का होना प्यास बुझाता होता तब तो तुम्हें पीने की भी जरूरत ना थी नदी ही चेष्टा करती नदी तो निष्क्रिय बही चली जाती नदी तो अपने तई हुई चली जाती है तुम किनारे खड़े रहो जन्मों जन्मो तक तो भी प्यास ना बुझेगी झुको भरो अंजलि में पियो प्यास बुझ जाएगी ज्ञानी जन समि में लीन हो जाने के बाद या समष्टि में लीन होने के पहले तुम्हारी सहायता नहीं करते क्योंकि कर्ता का भाव ही जब खो जाता है तभी तो ज्ञान का जन्म होता है जब तक करता का भाव है तब तक तो कोई ज्ञानी नहीं अज्ञानी मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर रहा हूं और ना तुम्हारी कोई सेवा कर रहा हूं कर नहीं सकता हूं मैं सिर्फ यहां हूं तुम अपनी अंजलि भर लो तुम्हारी झोली में जगह हो तो भर लो तुम्हारे हृदय में जगह हो तो रख लो तुम्हारा कंठ प्यासा हो तो पी लो ज्ञानी की सिर्फ मौजूदगी निष्क्रिय मौजूदगी पर्याप्त है करने का ऊहा पोए वहां नहीं न करने की आपाधापी है इसलिए ज्ञानी चिंतित थोड़ी होता है तुमने उसकी नहीं मानी तो चिंतित थोड़ी होता है उसने जो तुम्हें कहा वो तुमने नहीं किया तो परेशान थोड़ी होता है अगर करता भीतर छिपा हो तो परेशानी होगी तुमने नहीं माना तो आग्रह करेगा जबरदस्ती करेगा अनशन करेगा कि मेरी मानो नहीं तो मैं उपवास करूंगा अपने को मार डालूंगा अगर मेरी ना मानी सत्याग्रह शब्द बिल्कुल ही गलत है सत्य का कोई आग्रह होता ही नहीं सब आग्रह असत्य के आग्रह मात्र ही असत्य है सत्य की तो सिर्फ मौजूद की होती है आग्रह क्या है सत्य तो बिल्कुल निराग्रह है सत्य तो मौजूद हो जाता है जिसे लेना हो ले ले उसका धन्यवाद जो ले ले जिसे न लेना हो न ले उसका भी धन्यवाद जो ना ले सत्य को कोई चिंता नहीं है कि लिया जाए ना लिया जाए हो ना हो सत्य बड़ा तथस्थ है करुणा की कमी नहीं है लेकिन करुणा निस्क्रिय नदी बही जाती है अनंत जल लिए बही जाती है लेकिन हमलावर नहीं है आक्रमक नहीं है किसी के कंठ पर हमला नहीं करती और किसी ने अगर यही तय किया है कि प्यासे रहना है उसकी स्वतंत्रता है वो हकदार है प्यासा रहने का संसार बड़ा बुरा होगा बड़ा बुरा होता अगर तुम प्यासे रहने के भी हकदार न होते संसार महा गुलामी होती अगर तुम दुखी होने के भी हकदार न होते तुम्हें सुखी भी मजबूरी में किया जा सकता तो मोक्ष हो ही नहीं सकता था फिर तुम स्वतंत्र हो दुखी होना चाहो दुखी तुम स्वतंत्र हो सुखी होना चाहो सुखी आंख हाँ, खोलो तो खोलो बंद रखो तो बंद रखो सूरज का कुछ लेना देना नहीं खोलोगे तो सूरज द्वार पर खड़ा है न खोलोगे तो सूरज कोई अपमान अनुभव नहीं कर रहा है जीते जी या शरीर के छूट जाने पर ज्ञान एक निष्क्रिय मौजूदगी है इसको लाओस्य ने वु वेई कहा है वुई वेई का अर्थ होता है बिना किए करना ये जगत का सबसे रहस्य रहस्यपूर्ण सूत्र है। ज्ञानी कुछ करता नहीं होता है ज्ञानी बिना किए करता है और लाओस्य कहता है कि जो कर करके नहीं किया जा सकता वो बिना किए हो जाता है भूल के भी किसी के ऊपर शुभ लादने की कोशिश मत करना अन्यथा तुम ही जिम्मेवार हो गए उसको अशुभ की तरफ ले जाने के ऐसा रोज होता है अच्छे घरों में बुरे बच्चे पैदा होते हैं। साधु बाप बेटे को असाधु बना देता है चेष्टा करता है साधु बनाने की उसी चेष्टा में बेटा असाधु हो जाता है। और बाप सोचता है कि शायद मेरी चेष्टा पूरी नहीं थी शायद मुझे जितनी चेष्टा करनी थी उतनी नहीं कर पाया इसलिए ये बेटा बिगड़ गया बात बिल्कुल उल्टी है तुम बिल्कुल चेष्टा ना करते तो तुम्हारी कृपा होती तुमने चेष्टा की उससे ही प्रतिरोध पैदा होता है अगर कोई तुम्हें बदलना चाहे तो ना बदलने की जिद पैदा होती अगर कोई तुम्हें स्वच्छ बनाना चाहे तो गंदे होने का आग्रह पैदा होता अगर कोई तुम्हें मार्ग पर ले जाना चाहे तो भटकने में रस आता क्यों क्योंकि अहंकार को स्वतंत्रता चाहिए और इतनी भी स्वतंत्रता नहीं जो लोग जानते हैं वे बिना किए बदलते उनके पास बदलावट घटती है ऐसे ही घटती है जैसे चुंबक के पास लोहक खींचे चले आते कोई चुंबक खींचता थोड़ी हैं कोई चुंबक आयोजन थोड़ी करता है जाल थोड़ी फेंकता है चुंबक का तो एक क्षेत्र होता है चुंबक के एक परिधि होती है प्रभाव की जहां उसकी मौजूदगी होती तुम उसकी प्रभाव परिधि में प्रविष्ट हो गए कि तुम खींचने लगते हो कोई खींचता नहीं ज्ञानी तो एक चुंबकीय क्षेत्र है उसके पास भर आने की तुम हिम्मत जुटा लेना शेष होना शुरू हो जाएगा इसलिए तो ज्ञानी के पास आने से लोग डरते हजार उपाय खोजते हैं न आने के हजार बहाने खोजते हैं न आने के हजार तरह के तर्क मन में खड़े कर लेते हैं न आने के हजार तरह अपने को समझा लेते हैं कि जाने की कोई जरूरत नहीं पंडित के पास जाने से कोई भी नहीं डरता क्योंकि पंडित कुछ कर नहीं सकता अभी बड़े मजे की बात है पंडित करना चाहता है और कर नहीं सकता और ज्ञानी करते नहीं और कर जाते सत्संग बड़ा खतरा है उससे तुम अछूते ना लौटोगे तुम रंग ही जाओगे तुम बिना रंगे ना लौटोगे वो असंभव है लेकिन ज्ञानी कुछ करता है ये मत सोचना हालांकि तुम्हें लगेगा बहुत कुछ कर रहा है तुम पर हो रहा है इसलिए तुम्हें प्रती होती बहुत कुछ कर रहा है तुम्हारी प्रती तुम्हारे तय ठीक लेकिन ज्ञानी कुछ करता नहीं बुद्ध का अंतिम क्षण करीब आया तो आनंद ने पूछा कि अब हमारा क्या होगा अब तक आप थे सहारा था अब तक आप थे भरोसा था अब तक आप थे आशा थी कि आप कर रहे हो, हो जाएगा अब क्या होगा बुद्ध ने कहा मैं था तब भी मैं कुछ कर नहीं रहा था तुम्हें तो भ्रांति थी और इसलिए परेशान मत हो मैं नहीं रहूंगा तब भी जो हो रहा था वो जारी रहेगा अगर मैं कुछ कर रहा था तो मरने के बाद बंद हो जाएगा लेकिन मैं कुछ कर ही ना रहा था कुछ हो रहा था उससे मृत्यु का कोई लेना देना नहीं वो जारी रहेगा अगर तुम जानते हो कि कैसे अपने हृदय को मेरी तरफ खोलो तो वो सदा सदा जारी रहेगा ज्ञानी पुरुष जैसा दादू कहते लीन हो जाते उनकी लौ सारे अस्तित्व पे छा जाती उनकी लौ फिर तुम्हें खींचने लगती कुछ करती नहीं अचानक किन्हीं क्षणों में जब तुम संवेदनशील होते हो ग्राहक क्षण होता है कोई कोई लौ तुम्हें पकड़ लेती उतर आती वो हमेशा मौजूद थी जितने ज्ञानी संसार में हुए उनकी किरणें मौजूद है तुम जिसके प्रति भी संवेदनशील होते हो उसी की किरण तुम पर काम करना शुरू कर देती कहना ठीक नहीं कि काम करना शुरू कर देती काम शुरू हो जाता इसलिए तो ऐसा होता है कि कृष्ण का भक्त ध्यान में कृष्ण को देखने लगता है क्राइस्ट का भक्त ध्यान में क्राइस्ट को देखने लगता है दोनों एक ही कमरे में बैठे हो दोनों ध्यान में बैठे हो एक क्राइस्ट को देखता है एक कृष्ण को देखता है दोनों की संवेदनशीलता दो अलग धाराओं की तरफ है कृष्ण की हवा है क्राइस्ट की, की हवा है तुम जिसके लिए संवेदनशील हो वही हवा तुम्हारी तरफ बहनी शुरू हो जाती तुमने जिसके लिए हृदय में गड्ढा बना लिया है वही तुम्हारे गड्ढे को भरने लगता है अनंत काल तक ज्ञानी का प्रभाव शेष रहता है उसका प्रभाव कभी मिटता नहीं क्योंकि वो उसका प्रभाव ही नहीं है वो परमात्मा का प्रभाव है अगर वो ज्ञानी का प्रभाव होता तो कभी न कभी मिट जाता लेकिन वो शाश्वत सत्य का प्रभाव है वो कभी भी नहीं मिट्टी तुम थोड़े से खुलो और तुम्हारे चारों तरफ तरंगें मौजूद जो तुम्हें उठा लें आकाश में जो तुम्हारे लिए नाव बन जाएं और ले चलें भवसागर के पार चारों तरफ हाथ मौजूद हैं जो तुम्हारे हाथ में आ जाएं तो तुम्हें सहारा मिल जाए मगर वे हाथ झपट्टा देकर तुम्हारे हाथ को ना पकड़ेंगे तुम्हें ही उन हाथों को टटोलना पड़ेगा वे आक्रमक नहीं वे मौजूद है वे प्रतीक्षा कर रहे हैं लेकिन आक्रमक नहीं ज्ञान अनाक्रमक है ज्ञान का कोई आग्रह नहीं इसे थोड़ा समझ लो ज्ञान का निमंत्रण तो है आमंत्रण तो है आग्रह नहीं आक्रमण नहीं जिसमें सुन लिया आमंत्रण वो जगत के अनंत स्रोतों से जलधार लेने लगता है जिसने नहीं सुना आमंत्रण उसके पास ही जलधारे मौजूद होती हैं और वो प्यासा पड़ा रहता है तुम किनारे पर ही खड़े खड़े प्यासे मरते हो जहां सब मौजूद था लेकिन कोई करने वाला नहीं है करना तुम्हें होगा बुद्ध ने कहा है बुद्ध पुरुष तो केवल इशारा करते चलना तुम्हें होगा चौथा प्रश्न क्या बुद्ध पुरुष के होते हुए भी साधक को अपना समाधान स्वयं ही खोजना अनिवार्य है समाधि उधार नहीं हो सकती कोई तुम्हें दे नहीं सकता कोई देता हो तो भूल के लेना मत वो झूठी होगी समाधि तो तुम्हें ही खोजनी पड़ेगी क्योंकि समाधि कोई वाह घटना नहीं तुम्हारा आंतरिक विकास है धन मैं तुम्हें दे सकता हूं धन बाहरी घटना है लेकिन ध्यान रखना जो बाहर से दिया जा सकता है वो बाहर से छीना भी जा सकता है कोई चोर उसे चुरा लेगा अगर दिया जा सकता है तो लिया जा सकता है वो समाधि ही क्या जो ली जा सके चोर चोर चुरा ले डाकू लूट लें इनकम टैक्स का दफ्तर उसमें कटौती कर ले समाधि क्या समाधि तो वो है जो तुमसे लीना जा सके समाधि तो वो है कि तुम्हें मार भी डाला जाए तो भी समाधि को न मारा जा सके तुम कट जाओ समाधि न कटे तुम जल जाओ समाधि न जले तुम्हारी मृत्यु भी समाधि की मृत्यु न बने तभी समाधि नहीं तो क्या खाक समाधान हुआ तो फिर ऐसी समाधि तो कोई भी दे नहीं सकता तुम्हें खोज होगी बुद्ध पुरुष भी नहीं दे सकते अनिवार्य है कि तुम अपना विकास खुद खोजो हां बुद्ध पुरुष सहारा दे सकते उनकी मौजूदगी बड़ी कीमत की हो सकती है उनकी मौजूदगी में तुम्हारा भरोसा बढ़ सकता है ऐसे ही जैसे मां मौजूद होती है तो छोटा बच्चा खड़े होने की चेष्टा करता है उसे पता है अगर गिरेगा तो मां संभालेगी मां नहीं चल सकती बेटे के लिए बेटे को ही चलना पड़ेगा बेटे के पैर ही जब शक्तिवान होंगे तभी चल पाएगा मां के मजबूत पैरों से कुछ ना होगा लेकिन मां कह सकती है कि हाँ बेटा चल डर मत मैं मौजूद गिरेगा नहीं मां थोड़ा हाथ का सहारा दे सकती है। खड़ा तो बेटा अपने ही भरोसे पर होगा अपने ही बल पर होगा लेकिन माँ की मौजूदगी एक वातावरण एक परिवेश देती है उस परिवेश में हिम्मत बढ़ जाती मनोवैज्ञानिकों ने बहुत अध्ययन किए अगर बच्चों के पास परिवेश ना हो प्रेम का तो वो देर से चलते हैं। अगर प्रेम का परिवेश हो जल्दी खड़े होने लगते हैं। अगर प्रेम का परिवेश ना हो तो उन्हें बहुत देर लग जाती है बोलने में अगर प्रेम का परिवेश हो तो वो जल्दी बोलने लगते हैं। अगर उन्हें प्रेम बिल्कुल भी ना मिले तो वो खाट पर ही पड़े रहते हैं वो पहले से ही रुगण हो जाते हैं फिर वो उठ नहीं सकते चल नहीं सकते किसी ने भरोसा ही ना दिया कि तुम चल सकते हो बच्चे को पता भी कैसे चले कि मैं चल सकता हूं उसका कोई अनुभव नहीं कोई पिछली याद नहीं बच्चे को पता कैसे चले कि मैं भी बोल सकता हूं उसने अपने कंठ से कभी कोई शब्द निकलते देखा नहीं हां अगर प्रेम का परिवेश हो कोई उसे उकसाता हो सहारा देता हो कोई कहता हो घबराओ मत आज नहीं होता है कल हो जाएगा ऐसे ही हम भी चले थे ऐसे ही हम भी गिरे थे ऐसी चोट खानी ही पड़ती है ये कोई चोट नहीं ये तो शिक्षण ऐसा कोई सहारा देता हो प्रेम की हवा बनाता हो तो चलना आसान हो जाता है उठना आसान हो जाता है बोलना आसान हो जाता है जो छोटे बच्चे के लिए सही है वही साधक के लिए भी सही साधक छोटा बच्चा है आत्मा के जगत में बुद्ध तुम्हें देते नहीं दे नहीं सकते सिर्फ तुम्हारे चारों तरफ एक प्रेम का परिवार बना सकते उस हवा में बहुत कुछ घट जाता है तुमने कभी सोचा कभी निरीक्षण किया अगर 10 आदमी प्रसन्न चित्त सा बैठे हो हंस रहे हो गप कर रहे हो तुम उदास भी हो तुम जल्दी ही उदासी भूल जाते उनकी हंसी संक्रामक हो जाती वो तुम्हें छू लेती तुम भूल ही जाते हो कि तुम उदास आए थे दस आदमी उदास बैठे हो कोई मर गया हो रो रहे हो तुम गीत गुनगुनाते रास्ते से जा रहे थे अचानक किसी ने कहा कि कोई मर गया परिचित वहां घर में गए हो तुम एकदम उदास हो गए हृदय बैठ गया जैसे श्वास बंद हो गई खून बहता नहीं जम गया क्या हो गया एक हवा है वहां उदासी की इसलिए परिवार बनाए हैं बुद्धों ने बुद्ध ने संघ बनाया बुद्ध ने संघ के तीन सूत्र बनाए पहला सूत्र था बुद्धम शरणम गुस्तिकीवित बुद्ध बुद्ध तब तक यह आसान होगा बुद्ध के जीवित न होने पर साधारण आदमी को मुश्किल हो जाएगा कि जो बुद्ध नहीं है उनकी शरण कैसे जाऊं कहीं दिखाई नहीं पड़ते अदृश्य हैं चरण ही नहीं दिखाई पड़ते तो शरण कैसे जाऊं तो बुद्ध ने दूसरा सूत्र बनाया धम्म शरणम गच्छा अगर बुद्ध ना हो तो धर्म की शरण जाना लेकिन धर्म भी बड़ी वायबी बात है हवाई बात है धर्म यानी नियम जिससे जगत चल रहा है लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ता तो बुद्ध ने फिर तीसरा सूत्र बनाया संघम शरणम गच्छा संघ का अर्थ है भिक्षुओं का संघ परिवार बुद्ध सर्वाधिक सूक्ष्म बात है बुद्धत्व का अर्थ है धर्म को उपलब्ध जागकर उपलब्ध हुआ व्यक्ति फिर बुद्ध से थोड़ा नीचे आए तो नियम गणित विज्ञान की बात है धर्म फिर उससे और नीचे आए तो संघ परिवार मुझसे लोग पूछते हैं क्या आप हजारों लोगों को संन्यास दे रहे हैं क्या मतलब है? क्या प्रयोजन क्या आपका कोई इरादा है समाज को दुनिया को बदलने का बिल्कुल नहीं है समाज को बदलने का कोई इरादा नहीं दुनिया को बदलने का कोई इरादा नहीं दुनिया कभी बदलती नहीं बदलने की कोई जरूरत भी नहीं क्योंकि दुनिया भी चाहिए जिनको उस ढंग से रहना है उनके लिए वैसी दुनिया चाहिए उतनी स्वतंत्रता चाहिए बाजार को मिटा दोगे अच्छा ना होगा रहने दो कुछ लोगों को बाजार चाहिए वो बाजार में जी सकते वो बाजार के कीड़े उनको कहीं और ले जाओगे वो मर जाएंगे संसार जिनको चाहिए उनके लिए संसार है नहीं ये जो हजारों लोगों को मैं सन्यास दे रहा हूं ये एक संघ है एक परिवार है एक हवा है जहां दस सन्यासी बैठेंगे वहां रंग बदल जाएगा इसलिए तुम्हें लाल रंग दिया है वो अग्नि का रंग है वो लपट का रंग है जिसको दादू लौ कह रहे हैं उसका रंग जहां दस सन्यासी बैठेंगे वहां रस बदल जाएगा वहां चर्चा बदल जाएगी वहां हवा और हो जाएगी तुम बात परमात्मा की करोगे तुम बीच परमात्मा के बोगे तुम नाचोगे तुम गाओगे तुम उत्सव मनाओगे वो जो उदास भी आया था थका मांदा आया था पुनरुज्जीवित हो उठेगा एक परिवेश चाहिए बुद्ध सिर्फ परिवेश देते इशारा देते सहारा देते चलना तुम्हें पाना तुम्हें खोजना तुम्हें मोक्ष कोई दूसरा दे भी कैसे सप्ताह ने था वो क्या खाक मोक्ष होगा वो तुम्हारा अंतर विकास है वो तुम्हारे अंतरतम की आत्यंतिक अवस्था है इससे निराशमत होना उसे सहारा दिया जा सकता है उसे बड़ा सहारा दिया जा सकता है और अगर तुम अपने गुरु के प्रेम में हो तो सहारा ही सहारा है